सांकर भाष्यार्थ द्वितीय खंड अन्य पक्ष के खंडन पूर्वक जगत की सद्रूपता का समर्थन सदैव आशी देक द्वितीय तदक आहूर सदवेदमग्न आशी देक द्वितीय तस्मासत हे सौम्य आरंभ में यह एकमात्र अद्वितीय सत ही था उसी के विषय में किन्हीं ने ऐसा भी कहा कि आरंभ में यह एकमात्र अद्वितीयअसत ही था उस असत से सत की उत्पत्ति होती है सदेव सदित्यस्तितामात्रम वस्तु सूक्ष्म निर्विशेषम सर्वगतम एक निरजनम निर्वयम विज्ञानमगम्यन्ते एव शब्दोवधारणार कि तदवधीयत इत्या इद जगन्नामूप क्रिया विकृत मुपलभ्य से तद इत्यासी शब्देना संबध्यते सद सत अस्तित्व मात्र वस्तु का बोधक है जो कि संपूर्ण वेदांतों से सूक्ष्म सर्वगत एक निरंजन निरवय और विज्ञान विज्ञानस्वरूप जानी जाती है एव शब्द निश्चयार्थक है इससे किस वस्तु का निश्चय किया जाता है यह आरुणी बदलाता है यह जो नाम रूप एवं क्रियावान विकारी जगत दिखाई देता है सत ही था इस प्रकार आसीद था शब्द से सत शब्द का संबंध है कदा सदैवेदम आसीद इतुचते शंका यह किस समय सत की सत ही था ऐसा कहा जाता है अग्नि जगत प्रागुत्पत्ते समाधान आगे जगत के उत्पत्ति के पूर्व शंका तो क्या इस समय यह सत्य नहीं है जो आरंभ में था इस प्रकार विशेषण दिया गया था ना नहीं समाधान ऐसी बात नहीं है कथम तर ही तो फिर यह विशेषण क्यों दिया गया शंका इदानम किमशेषणवादीद शब्दबुद्धि विषय नाम रूप विशेषण कवल शब्द बुद्धि च भवति प्रागुत्पत्ते केवल शब्द मात्र एवेति शब्दबुद्धिमात्र गे सद वेदमग्रसीद्व्यवधार्यते न ही प्रगुत्पत्म वद्रूप वेद मि ग्रही शक्य वस्तु सुसुप्त काल यहां सुसुप्ता सत्व सत्मात्र अवग्छति सुसुप्ते सन्मात्रमेव कवल वस्वती तथा पत्ते रित्य भी हा। समाधान इस समय प्रागुत्पत्प्रा ही है किंतु नाम रूप विशेषण युक्त तथा इदम शब्द और इदम बुद्धि का विषय होने, होने की कारण यह इस प्रकार भी किया जाता है। किंतु सत ही था इस प्रकार निश्चय किया जाता है सुसुप्त तो काल के समान उत्पत्ति से पूर्व यह नाम युक्त अथवा रूपयुक्त है इस प्रकार वस्तु का ग्रहण नहीं किया जा सकता जिस प्रकार सोने से उठा हुआ पुरुष वस्तु के सत्ता मात्र का अनुभव करता है अर्थात केवल इतना जानता है कि सुसुप्त में केवल सन्मात्र वस्तु थी उसी प्रकार उत्पत्ति से पूर्व जगत था ऐसा इसका अभिप्राय है यथेदम उच्चते लोके पुर्वादी श्रीशिक्षुणा कुलाल मृत्पिंड प्रसारित उपलभ्य ग्राम गपरा तथा घट सरावाद्यनेकद भिन्नम कार्युपल मृद वेद घटसरावादी कवल पूर्वाह आसीति तथेहाप्युच्य सदेवेद्रसीदी एक स्व्य पति अनस्तीच्य अद्वितय मृद्यतिक मृदो यथान्य घटाद्याण पारण निमित्त कारणम दृष्टम तथा सध्यतिरेक ततः कार्य कारण द्वित वस्तुअर प्राप्त प्रतिषिध्यते दितीय मिति वस्तुअर जिस प्रकार लोक में घट बनाने की इच्छा वाले कुंभ कुम्भार द्वारा पूर्वान्ह में मृतिका के पिंड को फैलाया हुआ देखकर कोई पुरुष किसी अन्य ग्राम में जाकर मध्यान्होत्तर काल में लौटने पर उसी स्थान में घट सराव आदि अनेकों भेदों वाले मृतिका के कार्य को देखकर यह कहता है कि पूर्वान्ह में ये घट सराव आदि केवल मृतिका ही थे उसी प्रकार यहाँ थी यह आरंभ में केवल सत ही था ऐसा कहा जाता है यह एक ही था अर्थात अपने कार्य वर्ग में पतित कोई दूसरा नहीं था इसलिए एक ही था ऐसा कहा जाता है और द्वितीय अद्वितीय था मृतिका से अतिरिक्त दूसरी वस्तु नहीं थी जिस प्रकार मृतिका को घटादी आकार में परिणत करने वाला कुलाल आदि निमित्त कारण देखा जाता है उसी प्रकार सत से भिन्न सत् का सहकारी कारण रूप कोई अन्य पदार्थ प्राप्त होता है उसका अद्वितीय था ऐसा कहकर प्रतिषेद किया जाता है अर्थात इससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं थी इसलिए यह अद्वितीय था। ननु वैशेषिक पक्षे सनाधिकवपद्य दव्य गुणादीसु सब्दुद्यनुवृत्ते सद्रव्यम सदगुण सत्कर्मे इत्यादि दर्शनात् शंका किंतु सत के साथ सब का समानाधिकरण्य तो वैशेषिक मत में भी संभव है क्योंकि द्रव्य एवं गुण आदि में सत शब्द और बुद्धि की अनुवृत्ति होती है जैसा कि सद्रव्यम सन्गुण एवं सत्कर्म इत्यादि से योगों में देखा जाता है सत्य में एवं नैवेदम नैवद कार्य सदैवासिदिभ्युपगम्यते वैशेकुत्ते कार्य सभ्युपगम सदीतीयुत्पत्तेक्षति तस्माशेषिपरिक मतून कारण सदुच्य मृदादी दृष्टानतेभ्य समाधान ठीक है वर्तमान काल में तो ऐसा ही है किंतु उत्पत्ति से पूर्व यह कार्य ही था ऐसा वैशेषिक मतावलंबियों को मान्य नहीं है क्योंकि उत्पत्ति से पूर्व यह कार्य का असत्व स्वीकार करते हैं उत्पत्ति से पूर्व एकमात्र अद्वितीय ही था ऐसा मानना उन्हें अभीष्ट नहीं है अतः मृतिका आदि के दृष्टान्तों से यह वैशेषिकों द्वारा परिकल्पित सत्य अपेक्षा अन्य सतकारण बतलाया जाता है तत्र है तस्मिन वस्तु वस्तु एके वैनाशिका त्र हेतस्गुत्पत्तेकेशुर्वस्तु निरूपयो सत्सद अभाम प्रागुत्पत्तेद जगतेक्रे द्वितय आसीदि सद्भाव प्रागुत्पत्ते कल्पयती बौद्धा न तो सत्तिंदी व सत्वंतर यथा सच्चा गृह्यण यथाभूत यथा भूतम् तत्व होती नैयायिका है इस विषय में अर्थात उत्पत्ति से पूर्व वस्तु का निरूपण करने में एक यानी वैनाशिक बौद्ध वस्तु का निरूपण करते हुए कहते हैं उत्पत्ति से पूर्व आरंभ में यह जगत एक अद्वितीय असत अर्थात सत् का अभाव मात्र ही था बौद्ध लोग उत्पत्ति से पूर्व सत्य के अभाव मात्र को ही तत्व मानते हैं वे सत के विरोधिनी कोई अन्य वस्तु नहीं मानते जैसा कि नैयाजिकों का मत है कि गृहीत होने वाली यथाभूत वस्तु और उससे विपरीत तत्व से क्रमशः सत और असत है ननु सद्भावमात्रगुत्पत्ते चेद विप्रेत वैनाशिक कथम प्रागुत्पत्ते हृदम आसीद सदकम एवा द्वितीय चेति काल संबंध संख्या संबंधो द्वितीयत्व चोचते तैय शंका यदि वैनाथिक उत्पत्ति से पूर्व सत् का मात्र ही मानते हैं तो उत्पत्ति से पूर्व एकमात्र अद्वितीय असत ही था ऐसा कहकर वे उसका काल संबंध संख्या संबंध और अद्वि अद्वितीयत्व तो कैसे निरूपण करते हैं बाढ़ न युक्त तेषा भावा भावाभाव अभ्युपगछता असत्व एव असत्व्युपगमप्यूप्ययुक्त अभ्युपगंतनभ्यूपगुपत्पत्तेदीम अभ्युपगंताभ्यूपगम्यगुत्पत्ते चेत न न प्रागुत्पत् सद्भाव प्रमागुत्पत्तेर प्रागुत सिद्ध सद वेति हि। समाधान ठीक है सत्य असत्ता मात्र मानने वाले उन लोगों का ऐसा कहना उचित नहीं है इसके सिवा उनका असत्ता मात्र मानना भी अनुचित ही है क्योंकि जो ऐसा मानने वाला है उसका न मानना संभव नहीं है यदि कहो कि इस समय तो मानने वाला माना ही जाता है उत्पत्ति से पूर्व ही नहीं माना जाता तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि इस प्रकार उत्पत्ति से पूर्व सत्य के अभाव को सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण नहीं रहता और फिर उत्पत्ति से पूर्व असत ही था ऐसी कल्पना का होना संभव नहीं होता ननु कथम वस्वाकृते शब्दार्थ सदकतीय पदार्थवाक्यापत्ति तदनुपत्त चेदम वाक्यम अप्रमाण तेति चेत्। मीमांसक किंतु शब्द का अर्थ तो वस्तु की आकृति ही होती है ऐसी अवस्था में एकमात्र अद्वितीय असत ही था इन पदार्थों का इन पदों का अथवा इस वाक्य का अर्थ कैसे ठीक हो सकता है और ठीक न हो सकने पर तो यह श्रुति का वाक्य ही अप्रामाणिक सिद्ध होगा नई सदोषा सदग्रहण निवृत्ति परवाद वाक्य सदित्ययम् तावत् सद सदावाचक एक च सब्देन सक तथेद्मासी त्र नए सद्वाक्य प्रयुक्त सद्वाक्यार्थविषयाम् सद्वा बुद्धिम् बुद्धि सदकमेंवाद्वित यदमासी लक्षण लक्षण तत सद्वाक्यात स्वाू इवा निवर्तयति तद्वत् नतु पुनः विषया निवर्तय अतः पुरुष सेपरीतग्रहणन परमिदेवक्यम प्रयुज्य दर्शय हि विपरीतग्रहण तथो निवर्त शक्यत असदादीवाक्य स्रोत्यमचमितदोष तस्माद्वा भाव जायत समुत्पन्नम्छादस सिद्धांति यहाँ यह दोष नहीं आता क्योंकि यह वाक्य के केवल सत को ग्रहण करने की प्रवृत्ति करने मात्र में ही तात्पर्य रखता है सत यह शब्द तो सत की आकृति का वाचक है ही एकमात्र अद्वितीय ये दोनों शब्द सत शब्द के साथ समानाधिकरण रूप से प्रयुक्त है इसी प्रकार इदम और आशीष शब्द भी समानाधिकरण है ऐसी अवस्था में सद वाक्य में प्रयोग किया हुआ नए सदवाक्य को ही आलंबन करके एकमात्र अद्वितीय ही था ऐसी संबंधी बुद्धि को बुद्धि को जिस प्रकार की घोड़े पर चढ़ा हुआ पुरुष घोड़े का ही आश्रय लेकर उसे उसके अभिमुख विचारों से फेर देता है उसी प्रकार वाक्य के अर्थ से निवृत्त कर देता है वह सत्य अभाव का ही निरूपण नहीं करता अतः पुरुष के विपरीत ग्रहण की निवृत्ति के लिए ही यह ही था इत्यादि वाक्य का प्रयोग किया गया है विपरीत ग्रहण को दिखला ही उससे निवृत्त करना संभव है इस प्रकार असत आदिभाग के सार्थक होने के कारण उसका श्रोतत्व और प्रमाण्य सिद्ध ही है अतः उसमें कोई दोष नहीं है इस सर्व सर्वाभाव रूप असत से सत अर्थात विद्यमान कार्यजात उत्पन्न हुआ मूल में सज्जायत के स्थान में सत अजायत ऐसा होना चाहिए था सो जायत इस क्रियापद में अटक का प्रभाव वैदिक है